भूतानि यु सर्वाणी भूतानी आत्मन्यवान्नुप्यति सर्वभूत ज्ञान का फल जो विधि से परे है जीवन मुक्त स्वरूप में अवस्थि ही उसी को इस मंत्र में वर्णन किया जा रहा तो है तो परिवराट मुक्ष है वह से लेकर स्थावर परंतु सगल भूतों उसे बता दिया था संसार दृष्टि का व्यावर्तन करके आत्म दृष्टि में कर रहा आत्म दृष्टि वो कहते हैं कि भाई सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यक सकल भूतों को आप अर्थ लेंगे सप्तमी को देखते आत्मा में देखता है है न गलत है यहां सप्तमी अभेदार्थ अर्थ में सप्तमी अनेकों अर्थों में होता है विषय सप्तमी होता है अधिकरण सप्तमी अधिकर्णा। है न आधार अधिकरण और अधिकरण जो सप्त है तो भी तीन प्रकार का अधिकरण माना जाता है मोक्ष इच्छा अस्ति, या मोक्ष सप्तमी क्या है विषय सप्तमी सर्वस्वी आत्मा अस्ति अविव्यापक सप्तमी और गावा वृक्षे दे वो औपश्लेषित सप्तमी तीनों या नहीं सप्तमी क्या अधिकरण तो नहीं यहाँ पर आधार आदय भाव नहीं है जो भी भूते है सकल भूत आत्मा ही है सघल भूतों को आत्मा समझता है संपूर्ण भूतों को आत्मा से अभिन्न ही देखता है आत्मा आत्मात्व न अनुपश्य अनुपश्य कर दिया इसलिए यदि आत्मा में देखना होता तो सीधे पश्यति कह देते आत्मा तो में से अगर बोतों को देख गए तो वो साधारण बात है परमात्मा में सब कुछ है कह दिया कि है आत्मा में सारा है बहुत लोग बोलते भी हैं। तो अनु कहने का महत्व ही है इस मंत्र का श्रवण मनन निर्ध्यासन पूर्वक यह अनुभूति होती है ये किंचित जगत्याम जगत तत्सर्व ईशावास्य मे व्याप्तम अर्थात ईशा भिन्नम होती आत्मा अभिन्न सकल वस्तु को देखता है सब कुछ आत्मा ही है अरे वस्तु की वस्तु दृष्टि को त्याग करके वस्तु का कल्पना होता है जो आत्म दृष्टि से वस्तु को देखता है जिसे हम कई बार बोलते हैं पट में विद्यमान चित्र दृष्टि को त्याग दो तो पट दृष्टि तो दिखेगा पट ही बचेगा टीवी देख रहे हो बार बार कहता हूँ वह चित्र दृष्टि त्याग दो शब्द दृष्टि त्याग दो तो क्या रहेगा वहां पर फिर आपको तो रहेगा स्क्रीन के अलावा कुछ रहेगा क्या नहीं उसी प्रकार संसार का इन भूतों को भूत दृष्टिया न देख करके हमें देखना है इसको अर्थात संसार का स्व नाम रूपात्मक जगत का अपना जो स्वरूप है सत्ता है वह समाप्त हो है इसलिए जो व्यक्ति संसार दृष्टि को त्याग दे का मतलब गया ये जगत को घट को घट दृष्टि से नहीं देखना घट को मृत दृष्टि से देखना मृत का वो सत्य उसके लिए क्या है घट नाम का जो व्यवहार वस्तु है नहीं बाधित तो दृष्टिया व्यवहार करते रहेगा इसको बाजा सामग्रीकरण व्यवहार में हम लोग क्या कहते हैं व्यवहार तो होगा ये नहीं की वो इंद्रिया नहीं रह गए नहीं रह अरे पानी लाएगा उसी घट से जिस घट को मिट्टी समझ रहा है उसी घट से वो पानी भी लाएगा व्यवहार तो जरूर रोएगा, लेकिन घट में घट दृष्टि से घट सत्यत्व दृष्टि से दोनों दृष्टि ना रखते हुए मृत्यु का दृष्टि से व्यवहार करता है दृष्टि रहेगी घट मृत्यु का एवं वा। व्यवहार में इंद्रियों का इंद्रियान इंद्रेशन ते वो विषयों का व्यवहार अपना होते रहेगा और बाधित दृष्टिया व्यवहार इसलिए वेदांति जो जीवन मुक्तों में तो दृष्टि रहती है स्वरूप दृष्टि एक बाई दृष्टि, सर्व दृष्टि से सर्व सर्वत्मा एवं और घटा एवं इस बहुत कह चुके हैं अभी गीता जी में सत सदैव निर्णय इसमें भी दृष्टि इस में भी, भी समझते पट पट ही है चित्र चित्र ही है पट कभी चित्र नहीं हो सकता चित्र कभी पट नहीं हो सकता पट पर चित्र कल्पित लेकिन पट को भी दिग्नि क्षमता उसके अंदर यही विशेषता है पट दृष्टि भी कर सकता है चित्र दृष्टि भी कर सकता है एंड जब चित्र चित्र दृष्टि वो निश्चित बुद्धि के कारण से चित्र दृष्टि से चित्र व्यवहार होता हुआ भी उसके लिए उस चित्र के कारण से किसी प्रकार का मोह ममता अमता ममता रागित कुछ भी होता नहीं क्योंकि वह जानता है मैं जो इस चित्र के सद कर रहा हूं यह बाधित व्यवहार है और स्वरूप यह जान लेता है और अनु मन श्रवणस के पश्चात यह सब में देख रही यह दृष्टि से प्राप्त हुई क्या सर्वम आत्मा एवं दृष्टि प्राप्त हो जाती सर्वभूत शिक्षा करके आधार आधे भाव सकल भूत आत्मा है नहीं है ना आत्मा का सकल भूतों में अभेद कर लिया या भूतों को आत्मा में अभेद कर रहे हो भूत का है? आत्मा में कल्पित है इसीलिए भूतों का आत्मा से अभेद करना संभव है आत्मा को भूतों से अभेद नहीं कर देना फिर चढ़ हो जाएगा आत्मा उल्टा काम नहीं चलेगा इसे यहां का शब्द में अभेद अर्थ नहीं लेना है आत्मा में शब्द में अभेद अर्थ था यहां भी शब्द तो दर्द हो गए तो भूतात्मक तो हो जाएगा तो मत हो जाएगा बन करके वही आत्मा व्याप्त है ऐसा दूसरी दृष्टि तो परमार्थ दृष्टि भूतों का अंदर क्या देख रहे हो सर्व आत्मा एवं और व्यवहार काल में सर्वस्विन आत्मा सर्वभूतेष्च आत्मा अनुमश्यति अनुप्यति को ध्यान कर लेंगे पूर्वार्ध में विद्यमान अनुपष्य किसे क्या लाभ होगा तो न सतह उससे वह किसी भी प्रकार का घृणा नहीं कर सकता किसी से भी किसी भी चीज से उसको घृणा नहीं हो सकता तो सभी में ईश्वर को दे अगर घृणा किसे करेगा सुनी चे केच है ना भगवान गीता में समदर्शी का अंदर क्या हो जाता है ये फर्क नहीं रह जाता है ये शंकराचार्य ने पहले चांदा समझा लौकिक लो, दृष्टि से चित्र दृष्टि तो चांदा था वो जब ज्ञान दृष्टि आई अरे तो महान प्रमुख ज्ञानी है वो पैर छूने लग गए ये अंतर है जब हम आत्मदृष्टि देखते हैं कोई भेद नहीं है समर्शी हो जाता है तीसरे गाते तो तो न उसके बाद बैड ऑफ सटन थिंग जस्ट लाइक आप शौच को क्या मान शौच छुएंगे ना अब घृणा होता है ना उसको घृणा होता है गुप। But एक उसमें, जो इसको सन किया है इच्छा अर्थ में नहीं को बदल दिया घृणार्थ में कर दिया निंदात भी किया सन का विधान में और सन का अपने इच्छा अर्थ भी नहीं रहेगा वह चार वार्तिक है वार्तिक करके सन जो नहीं है और इन तो धातुओं से भी जो आ रहा है वो सन सन धातु गुप्त चिकित्सा विचिकित्सा में संशय केवल चिकित्सा का मतलब इलाज करना देखो कितना अंदर हो गया वार्तिक जो व्यवस्था दिया है व्यूपसत पूर्वक जो है कितु संजाने धातु से जब हम करते हैं सं इट मीन संशय कित तो संशय वार्तिक बनाते गुप्त ऐसी धातु को रक्षार्थ में भी है तेज करना भी है तो इन दोनों अर्थ हटा करके निंदा और घृणा अर्थ उन्होंने क्या कर दिया संविधान कर दिया और तिज निशाम है उससे भी होता है तीन धातु गुप्त तिज और किट इन तीन धातुओं से किया सूत्र आपका लघु में नहीं है सिद्धांत तो को मुझे में आता है सब भी है इसलिए विझगुप्सा का अर्थ हो गया निंदा अथवा घृणा घृणा तो ये असही शब्द भी प्रयोग सकता है स्पर्श भी असह नहीं है आपको सही है नहीं होता अच्छा नहीं लगता खराब लगता है जैसे शौच है लघुशंगा है तो हाथ धोएंगे साबुन लगाएंगे तो दुर्गंध आ रहा है ठीक नहीं लगता है अशुद्धि सी लगती है क्या अपने आप में घृणा सा होता है उसको कहते घृणा वैसे कोई आ जाए आपके पास अभी मजदूर खड़ा हो गया अब पसीना का दुर्गंध आ रहा है काम करके खड़ा है पन्न हो करके खड़ा है बगल में है दुर्गंध आ रहा है तो आपको घृणा होता कि नहीं होता है वो अच्छा नहीं लगता है दारू का गंध आ रहा है अगर प्यागन चबा के खड़ा हो गया बंद करना पड़ता है, है? नाक।, है ना? नाक बंद करना पड़ेगा ना क्या कर? घृणा बोलते हैं वो गंध है इसी प्रकार चीजें घृणा का विषय हो जाए हर रूप रसगंध चारों में होता है कोई कोई रूप है देखने से बड़ी घृणा होती है क्या क्या भगवान ने बनाया तो इसी तरह से एक चीज घृणा का विषय बन जाते हैं, तो वैसे आप किसी वस्तु से घृणा नहीं करेंगे तो वह भी आत्मा ही है घृणा कैसे करोगे अपने से घृणा करना होगा अपने स्वर घृणा करोगे क्या जब तो वो भी आपका ही स्वरूप है तो घृणा कैसे करेंगे तो सर्वम आत्मा ही वह भूत सब कुछ आत्मा ही हो गया फिर वह किससे कौन घृणा करेगा और ये प्रैक्टिकल है जो आप सुने होंगे बिरला बहुत बड़ा अरबपति इस देश का ये बना अरबपति ये पिपलानी एक जगह है राजस्थान में वहां का गांव का रहने वाला और बनिया जात का था ही पकौड़िया वगैरह नमकीन बना करके बेचता था छोटा सा दुकान था इनके दादा का घनश्याम बिरला वो पकौड़िया बनाते थे नमकीन बनाते थे राजस्थान तो फेमस है बिकान नमकीन वगैरह जैसे वैसे भी फेमस बेचता था एक महात्मा वहाँ आकर के पड़ा रहा गांव में बाहर की तरफ उसने आता था जब घर तो, तो रास्ते में दिखाई दिया तो इसलिए माने मैं आया चलो इतना बनाता हूँ घर ले जाओ तो थोड़ा इसको दिखा देते तो उसको खिलाने लगा खाता खाते पड़ा है ना ना ना जाना भिक्षा कुछ नहीं बिल्कुल अवधुत अवस्था में रहते थे अलग शंगा हो गया सोच हो गया उसको धोना भी नहीं उठना ही नहीं वहां तो से ऐसे पड़ा हम लोग तो घृणा करते थे तो इन ये चलो क्या बाबा का पता नहीं पागल है कि कुछ है जो भी है हमें क्या एक जीव है चलो दो रोटी हम खाते इतना तो दो पकौड़ी खिलाने में क्या हो रहा है इतना बनता है बर्बाद भी होता है तो खिलाते जाता था कई दिन बाद जो है दिवाली से पहले धनतेरस आता है यहाँ के लोग बहुत मानते हैं उसको लक्ष्मी का दिन मानते हैं धन धन उस दिन वो गया उनसे कहा कि महाराज इतने समय से मैं आपको जो भी अपने से सेवा करता रहा आज धनतेरस का दिन है अब मैं आशीर्वाद दो हमारा परिवार बहुत बढ़िया फले फूले खूब धनी हो और खूब संत और धर्म की सेवा कर सके तो हंसे कुछ नहीं बोले वो तो चला गया दुकान सब ऐसे बोल के चला गया शाम को फिर पकौड़ी उसने लेते हुए आया ओके तो खिला खिलाया तो उन्होंने जो है जो सोच था वो उठाया दे दिया ये प्रसाद दिया। आओ। <laughs> <laughs> पकोड़ी में आए खैर हम भी बोले पकौड़ी भी देख पकौड़ी दे देते दे दे प्रसाद में ज़रा टेस्टी दे, दे, दे, दे, दे रहा खैर वो किस लिया नहीं जाकर फेंक दिया कौन खाएगा कौन देख रहे स्पष्ट है टट्टी दे रहे और तो घृणा के मारे वो फैंक गया फिर तो चला गया हाथों धो तो धो करके अपना घर गया ऐसे कर फिर दूसरे प्रसंग आया मकर संक्रांति पे दिवाली के तीन चार महीने बाद तभी उन्होंने ऐसे ही टट्टी ही प्रसाद वो भी घृणा करके फेंक करके वो घर चला गया वो तो ज्ञानी महापुरुष थे उस अवस्था में थे तो जब तीसरी बार इसने बसंत पंचमी में मांगा तो क्या तुमको तुम तेरे भाग्य में कंगाल होने का है लगता है मैं तेरे भाग्य को देख नहीं रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं तुम्हारे इतनी कृपा की मैंने तुमने बर्बाद कर पहली बार जो फेंका तुमने गाय खाई तो गाय कल्याण हो गया आप स्वर्ग में दूसरे बार तुमने फेंका उसको एक कुत्ता खाया मर घर ब्राह्मण के घर में पैदा हो रहा गाय बहुत बड़ा विद्वान बनेगा और तेरे भाग्य में कुछ नहीं है नही तो बहुत आग्रह किया नहीं अब क्यार में गलती नहीं करूंगा मैं तो फेंक दिया प्रसाद को तुम ऐसे प्रसाद दृष्टि से देखो जो भी दिया जाए फिर जान कर फिर दिया अब अन मनासा जो है ले लिया ले, ले करके थोड़ा दूर गया देखा पीछे देखने रहे बाबा तो ठीक है वो अपने मस्ती में चले गए फिर नाक बद बद करके उनके पास ले गए थोड़ा तो सा लगा गंदे पा अब उसने थोड़ा और नजदीक लिया तो लड्डू का गंदा नहीं लग गया नहीं कमा लेकर लेते मुँह में पहुंचते पहुंचते अलग ही चीज हो रहा है और फिर तेरे मुंह में जैसे डाला लड्डू हो गया भागे भागे आया वापस पैर पकड़ लिया उनका रोने लगा ये वो चलो कोई बात नहीं अब तो समझ में दुनिया में संत ऐसे भी होते फिर उसको अपने जीवन निकाल जीवा निकाल करके उस पर आज से से से तुम जवान कहोगे मेरा हो और जितने पैसे तो कीमत लगेगा तेरे पास कहीं कहीं खरीद लेगा इन शर्त दो उसने करी। कभी संत को अपने घर से वापस जाने नहीं खाली। दूसरा शर्त जितने भी मंदिर प्राचीन वगैरह जितना मंदिर हो तुम तो उद्धार कर सको उद्धार और जहां जहां हो सके लक्ष्मण भगवान का मंदिर बना आज और आश्चर्य क्या है उस दूसरे दिन से महात्मा नहीं था चला गया तो इसलिए हम लोग चीजें घृणा करते हैं लेकिन वास्तव में जो आत्मदृष्टि वाले हैं उनके लिए भी घृणा नहीं है इसलिए वो टट्टी पे थोड़े बैठे थे पिशाब पर थोड़े बैठे हुए वो भी उनके आत्मा ही है अपने स्वरूप में ही बैठे हुए से महीम बैठे हुए विषय घृणा का नहीं बनता है इस स्तर के घटनाएं और भी हैं एक तेलंग स्वामी करके बहुत प्रसिद्ध हुए बनारस में तेलुगु देश के तहत आंध्रा के लोग उसको नाम भी कोई नहीं जानता आज भी नहीं जानता कोई तेलुगु वाले कहते बहुत देखते वो वहां दशा घाट बहुत फेमस प्रसिद्ध बनारस में विशाद मंदिर के पास वहां बैठे रहते थे लोग उनको शिवजी मानते थे तो लोग उन सर पर जल चढ़ाते जो नहाने गए उन और आगे जाते कोई मुँह मिला दी, कभी किसी ने खा लिया नहीं तो नहीं मस्त ऐसे होते होते एक जो अंग्रेजों का जमाना था तो अंग्रेज ने एक बार आया उसने देखा कि भाई सब लोग यहाँ से ठीक क्यों नंगा हंगा यहाँ बैठा हुआ है फालतू हटाव यहाँ से इतना डिब्बी घाट इतना हजार लोग आते जाते नंगा बैठा है बेषरम हटाव तुम लोगों ने कहा महाराज ऐसे मत करो सा तू खुद बड़े ज्ञानी महाराज है किस पर पड़ जाती है जड़ जड़ मुह में खिलाते हैं, वाले हैं, ऐसी माना नहीं, है उसको अब कर्मचारी लोग जैसे सरकारी मजबूरी में जो आर्डर रोगे उठाकर उसको क्या करेंगे गंगा जी में पास छोड़ दिए बिल्कुल तट दिन बाढ़ी उसको ले गए कि ये फेंकना भी नहीं चाहते दूसरी जगह ना कहीं इसे वहीं नजदीक जर दिया ताकि गंगा जी जो चाहे वो ले जाकर गंगा जी ने आगे जाए पंच गंगा घाट के पास अंदर की तरफ फेंक दिया वहां घाट पर बैठे हुए लोगों ने दूसरे दिन पता चला वहां सब लोग वहां दर्शन करने जा कर रहे थे आज वहां पर है उनका स्थान जहां महरी छोटा है लेकिन नतीजा क्या हुआ उस अंग्रेज अंधा हो गया जो उस क्षेत्र कमिश्नर था अब वो डॉक्टर के भागे क्या अचानक मेरे को आंख झला गया नहीं दिख रहा है क्या हो गया क्या हो गया दवादार बहुत इधर उधर हुई कुछ नहीं हो पाया दिल्ली तक लाए फिर उसके पत्नी ने पीछे पड़े कही बात क्या क्या घटना हुई थी क्यों ऐसे हुआ अचानको तब लोगों ने हितेश सोचा जो ऑफिसर लोग ब्राह्मण वगैरह थे ऐसा ऐसा है वो आगे वो माफी करने मांगने कहो तेलंग साहब से तलंग महाराज जी से यदि उनकी दृष्टि खुल जाती है माफ कर देते हैं तो समझो वो उन ठीक हो जाए फिर वो अंग्रेज को ले आया गया पत्नी लाई बड़ी रोई धोई माफ मांगी वो अंग खोले खोलते अब लेकिन हट कर गई पत्नी स्त्री जिसको श्रद्धा हो गया आगे नहीं हमें इनका सेवा किस वना झाड़ू तो लगाना पोछा लगाना क्षेत्र का सफाई करना लोग शंका हो गया साफ करना ये करने लग हो करीब पंद्रह सवरे सबरे दिन पति को वही बिठाई रखती थी हमेशा अंधे को और अपने से लगी रखती थी और उन्होंने क्या किया तो और पंद्रह बीस दिन बाद बीस दिन बाद ऐसे आग खोल के एक थप्पड़ उस पर मार दिया जो कभी हिलते नहीं थे हाथ छला दूर जाओ हम ठीक हो गए दोनों हम खुल भुण बहुत कोशिश किया बोलते उसने कहा कि आप मकान में रहो जो मकान चाहे मकान में रहिए क्यों खुले में पड़े रहते हैं वहा ना कुछ नहीं बोला तस का नहीं हुआ ऐसे आत्मदृष्टि वाले में बहुत जाओदू दशा जो वर्णन करते हैं शास्त्रकार लोग आज भी होंगे कही कहीं ना कहीं इस प्रकार के और सर्वेशु सर्वभूतेशु आत्मा ना ऐसे वाले भी हम लोगों ने देखा सुंदरनगर बहुत प्रसिद्ध स्थल हिमाचल प्रदेश में कई बार सुनाया भी हूँ संत का कहानी सब में शिवजी देखते थे शंकर भगवान आ रहे हैं आइए शिवजी आइए शिवजी बैठी बैठी कोई भी जाए चाहे बच्चा से बूढ़ा औरत हो कुछ भी एक बार रात के चोर लोग आए उनकी एक भाषा होती वाह वा, क्या स्वांग बना के आज आए हैं शिवजी कितना सुंदर लग रहा कितना है कितना दिव्य है अब चोर लोग आए तुमको भी वही करना क्या स्वांग बना क्या है महादेव बीच रात बारह बजे ठंड तो में आनंद ही आनंद है आई आई आई, आई करके न, उन को बुला के अरे हम चोरी करने आए आप कहा माल बंद रखे हो सब बताओ बोल रहे चोर लोग महादेव थोड़ा शांत हो जाओ उग्र रूप क्यों भर्व उग्र रूप भी है शांत रहिए थोड़ा प्ले चाय पी लीजिए ठंडी में आपकर आप तस्कर है, तो क्या आपत्ति है मेरे को आई पधारे तो पर चाय तो पी लीजिए फिर उन्होंने चाय पिलाई चाय पिलाकर बोले देखो भाई मैं कटरे उट्टे बांधते जो आते भगत बांधते हो कमरा में देखो सारे कटरिया जो है तुम्हें जो चाहे महादेव होते जाने आ उनका दीदी बदल गया तो क्या ले जाएंगे ऐसे भी महात्मा है चोर को भगवान से मज रहा है और चाय पिला के नाश्ता चला गया तब माल बता रहा है ये माल है तो नहीं ले चारों के चारों वही साधु हो गए चार चोर थे जीवन वही दाग गया बदल गए ऐसे लोग देखने को मिलते इस तरह से ही जो सर्वेशु सर्वोदेश आत्मा ऐसे लोगों के साथ घटनाएं घटना तो इससे जीवन में आज भी है ऐसे महात्मा ऐसे नहीं कि नहीं है तभी धरती चल रही है साधी मामले शुरू हुए थे स्वी गणेशानंद जी वो कहते थे यदि एक भी सच्चा श्रोत्र भ्रम धरती पे नहीं हो एक भी नहीं हो तो धरती फट जाए। आज धरती है ठीक ठाक चल रही है ये मतलब समझना जरूर कम से कम एक श्रोत्र भ्रम सच्चा इस संसार में है कम से कम एक तो जरूर है ज्यादा होगा नहीं तो धरती नहीं चले ऐसे विश्वास से संत लोग इसलिए कहते हैं ये आज भी है कि और पढ़ने के लिए नहीं है बोलने के लिए नहीं है जीवंत है सर्वभूत आत्मान आधार आदि इसी को भगवान ने लेकर के सर्वभूत आत्मान हम को लेकर के ही गीता में क्या कहा भगवान ने अहम वैश्वान और प्राणी राम देह आश्रित चतुर्विदम अनेक रूपेण इसी के अंदर है वो विशेष रूप से भी वैश्वान रूप में विद्यमान विषय के रूप में सर्वभूतेशमान में आधार आधे भाव है अभेद नहीं सर्वाणी भूतानि आत्मनि में अभेद है इसी वजह से वह नव विजुगुप्स जुग्स घृणा नहीं करेगा इस सर्वाधर सर्वात्म दर्शन के कारण ही वह किसी से भी घृणा नहीं करता है ष्य्रट मुो सर्वाण सावरांतानि अव्यक्ता एव स्थाव आत्मनिवश्यो परव्राट है अथवा मुक्षुवा एक नंबर टिप्पणी तेन टिप्पणाणे कार्यदेन तेक्टेक्तागवनमें शब्द परामृशतीय ते व्याचे तो मंत्रस्त यस्त यद न वो तेरे तेरे तेरे तेरे तेरे तेरे तेरे में जो कथित हो तो सन्यासी है उसी को वर्णन कर रहा है यह शब्द से का तृतीय काल में कथित जो सन्यास विधि का पालन करने वाले परिवराट जो मुख सर्वाणी भूतानी का व्याख्या भाषकर कर रहे अव्य स्थावरता दिया दुनिया में जब प्रसिद्ध पंचम आकाश काल यही तो है ना आकाशवायु तेज जल और पृथ्वी और आपने अव्यक्त को भी ले लिया माया को भी ले लिया उसको भी भूत शब्द से कैसे कह दिया आपने अव्यक्ता स्थावरा सब तो भूता कह दिया ऐसे कैसे कैसे कहते हो भवन्ति सत्वेन इति कवंति सत्व भवन्ति इति भूता भू सत्तायातीत होते हैं और साब का नाम सत्वेन प्रतीत होता है वास्तवण है आत्मा और वास्तव में प्रतीत कौन होते हैं अध्यात्म के वजह से माया से लेकर के स्थावर सब सत्य प्रतीत हो रहे इसलिए भूतानीति व्युपत्तिम अभिप्रेत्य भूतपरम व्याक्ता अव्य अनादिवात्म भूतपद वाच्य करते हैं वो तो भूत पद वाच्य होता नहीं है ना माया अनादि है तो उसको कैसे आपने भूत शब्द से कर आशंका दूर हो गया ये सब प्रजते तत्सर्व भूतम ये यहाँ परिष्ठ है आत्मनिवेप्य है आत्म अति आत्मव्य पशती आत्मा से भिन्न नहीं देखता तो आत्मा नहीं लिया किन्तु आत्मात्वी ये इसका अर्थ लेना है तीन नंबर डिपेंड से आप स्पष्ट करें देखिए भूतड़े घटाधि भिन्न भूतान दर्शन प्रयोजना भाव यह मुख्य प्रयोजन है मुक्ति मोक्ष स्वरूपानुभूति वह हो नहीं सकती है यदि आत्मा में सकल भूतों को देखूं उससे नहीं होने वाला है सर्वभूतों में आत्मा देखना और निम्न स्तर का है उससे उच्च स्तर होता है आत्मा में सकल भूतों को देखना उससे भी उच्च है आत्मा से अभिन्न दृष्टियां जो है भूतों को देखना उससे ऊपर है आत्मा ही है भूत नाम चीज नहीं है में पहुंच वेदांत इसे बता रहे हैं कि जो हमारा मुख्य प्रयोजन संक्ष जीवन मुक्ति वो सिद्ध नहीं हो सकता है मैं आत्मा में भूतों को भूतवध गट, भूत आत्मा भूतवध मन भूत भूतों वाला भूता भूतों का अधिकरण भूता आत्मा जैसे घटाधिकरण भूतल है जैसे आत्मा। ऐसा यदि आप कहना चाहो तो मुख्य जो हमारा प्रयोजन है मोक्ष वो सिद्ध नहीं हो सकता है इसलिए हमें क्या करना पड़ा तो कहते कि अभिन्नत्व करना पड़ा सर्वाणि भूतानि भूतानी क्योंकि आगे जाग्र वाक्यशेष में क्या कहेंगे विजानतःकत्तवश अगले ही मंत्र में आ रहा है कि आठवा में तो संपरेगा इत्यादि आएगा उस वैसे वाक्यशेष कर दे सातव मंत्र को वाक्यशेषाच अभेद्तमी अभेदा सप्तमी अभी व्याख्याति आत्मव्यति न पश्यति अब पश्यपयोग पूर्वाधव चेषुवूत आत्मस अभ्यायादाद सम अध्यात्म। उन में आत्मा को, अर्थात क्या उन भूतों का भी अपना जो आत्मा है उस आत्मा को आत्व दृष्टिया ही देखता है तेजाम को क्या कर दिया भाष्कर ने ष्टी में परिणाम कर लिया इसीलिए स्वं। उन भूतों का भी स्वम क्या होगा उन भूतों का भी जो आत्मा वो क्या है वो आपका आत्मा ये अपने से भिन्न ही इसलिए उसको स्व आत्म दृष्टिया देखता है दे पूर्वार्जन भूता नाम आत्मा भेद व्याख्या तृतीयोत् विवक्षित प्रतिभूत भिन्नवे ना आत्मनाम वास्तव आत्मनाभे प्रति भूतों में भिन्न भाषा है प्रत्येक भूतों आत्मा अलग अलग करके लोगों को जो स्वीकार है वास्तव में वो भेद नहीं है सभी शरीरों में सकल उपाधियों में भिन्न प्रतीत होने वाला वो आत्मा भी वास्तव में एक है वो आप यह निर्णय देने के लिए तीसरा पाल है सर्वभूतेश भिन्नत भाषमा आत्मनाम, वास्तव अभेदेश नूतेषु तेजा अभी सप्तमी अभेदार दूर कर रहे हैं ये नहीं समझती आत्म में अभेदार्थिका सप्तमी थी सर्वूतेषु का सप्तमी को भी अभेदार्थक नहीं लेना, न लेनाथ भविष्यति, क्यों सर्वभूत सकल क्योंकि अगले वाक्यशेष स्पष्ट है इसमें सर्वानी भूतानी आप्तव भूत करके कह कर दिया गया है अतएव विपरीत अभेद नहीं होगा तथा भूता नत्म अभेद्य न तो आत्मनोपी भूत स नवक्षित वहां पर भी उस वाक्शेष में भी भूतों का आत्मा के साथ अभेद कथन करना है अनुद्यानुवाद किया गया नहीं तो आत्मा का भूतों के साथ करना नहीं है स न विवक्षित श्रुक क्या अन्य अनुवाद कुरिया देव नहीं तो इस संश का अनुवाद करते हुए अगला मंत्र में लेकिन इस संस्कृत अनुवाद नहीं कहा गया है आशी अनुंग आत्मत्य के साथ अनुपस्थिति का अनुवृत्ति कर लेना वो तो भी किस प्रकार है फिर इसका मतलब स्पष्ट करते यथा अस्य देहस्य, देह संघात आत्मा अहम्। जैसे आप क्या कर रहे हो इस कार्यकर्ण संघात भूत अपने शरीर का मैं आत्मा हूं इस धारण कर लेते हैं। इस शरीर में आप अपने आप को जैसा मानते हो उसी प्रकार से सकल शरीरों में अपने आप को मानना सकलोपाधियों में सकल भूतों में अपने आपको मानना है सर्व प्रत्यय साक्षीभूतचेत केवलो, निर्गुणो अनेवेण व्यक्तादीना स्थावराता अहमे आत्मा सर्वोदेश आत्मा निर्वशेषं युपति सह तदा तस्द दर्शना न विजुगुसतेजुगुपा घृणा न कौतीजुगुपा घृणा न कौती क्योंकि वो भी आप देख संघात के अंदर आता अहम ऐसा आप जो देख रहे हो अपने को क्यों देख रहे हो इस प्रकार से? क्योंकि आप आप अपने को समझते हो इस शरीर में रह करके इस शरीर में अनुभव किया जाने वाला जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति सकल प्रत्यय नाम सर्व प्रत्यों का साक्षीभूत साक्षी चेत साक्षीभूत चैतन्य स्वरूप में निर्गुण हो ऐसा जिस प्रकार से आप शरीर में अपने आप को अनुभव कर रहे हो उसी स्वरूप से आपको अव्यक्ता स्थावरता नाम अहमेव आत्मा अव्यक्त माया से लेकर के स्थान पर सकोपाधियों का भी आत्मा अहमेव सर प्रत्यय भूतचेत केवलो निर्गुण इस प्रकार से सर्वभूत निर्विशेष सकल भूतों में अपनी आत्मा को ही निर्विशेष भाव से जो देखता है विशेष भाव से नहीं करना उसमें यही समस्या होती है। को लड़की को देखा उसको, को देखा, उसको दे ये गंगा माता है विशेष है। देख रहे हो भाई सकल भूतों में निर्विशेष यादव देखो देखो हमें माता मना नहीं है सबको गंगा माता देखो फिर कौन मना कर रहा है सब मांग करके देखो ना सर क्या आपने पढ़ते भी हो ना में स्तु सुप्त रूपेण संस्थिता है क्या ये सकल भूतों में मातृ रूपेण संस्थित है तसे तस्मय नमा बोलते आप कसे देवे नमो नमा नमस्त नमस्त नमस्त नमो नमा या देवी सर्वभूतेशु मातृ रूपेण संस्थिता तो सब में देखो मातृ रूपेण में क्यों गंगा मैया देख रहे हो किसी दुर्गा मैया देख रहे किसी काली मैया तो गड़बड़ है भाई ये विशेषते करा रही है निर्विशेषम पश्यती भाषादार कदम निर्विशेष भाव देख से देखो वहां सविशेष नहीं करनी सविशेष जहाँ किया भेदभाव आ गया और स्वागत है भय है, द्वितीया दव इसे कहते हैं यू इसके कारण से इस दृष्टि से देखने के कारण से तस्मा देव कारण। दर्शनात मन तार सर्वात्म भाव से जो देख रहा है इस वजह से ना नीजुगुप्स का मतलब है विजुगुप्सां, घृणाम न करो